ये कार्यकर्ण संघात कार्य वक्षण कथन नु खु महामंत्रे न विचार करा उसने यह जो कार्यकर्ण संघात है और आगे कह जा भी है जो वह मेरे बिना कैसे रह सकता है कि ये कोई भी कार्यकर्ण संघात कोई भी संघात है वो दूसरे के लिए होता है यदि वाचव आर्थम इत्यादि और मंत्र में जो कहा कि यदि यदि यदि करके कही कदम तो भी वाचा भी अर्थम इत्यादि केवलमे वावर आदित्य निरुदम से तात्पर्य है केवल वाणी का व्यवहार आदि जो होता है किसी, किसी के बिना किसी अधिष्ठाता के बिना किसी मालिक के बिना वह तो निरर्थक ही होगा न कथन भवे बलिस्तुआदी पौरबंद प्रयुज्यम स्वाम्यर्थ सत्तः स्वामीन मंत्रेण असत्य स्वामी तद वक्त उसी प्रकार से वह व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार से स्वामी के बिना बलि स्तुति आदि जो किया जाता है बलि भेंट दिया पैसा ला के दिए समर्पण कर रहे हैं और बंदी जन स्तुति कर रहे हैं मालिक है नहीं दीवार की स्तुति करेंगे क्या भेंट पूजा करें तो किसका करेंगे जिस मकान में मालिक नहीं है या जिस देश से कोई राजा नहीं है वहा कोई जाकर के उस राजमहल में बलि भेंट पूजा चढ़ाया गया वहा खड़े होकर कोई स्तुति करेगा वो कभी नहीं और ये करता भी लो तो लोग तो पागल ये भूत बंगला है कोई रहता है नहीं इसमें जो है तो पैसा चढ़ा दे रहा है और वहा खड़े होकर स्तुति कर रहा है ये पागल हो गया है ये लोग कहेंगे क्योंकि व्यर्थ है बिना उसको स्वीकार करने वाले का आप करोगे तो व्यर्थ ही जाएगा वो का नखबन भवे बलिशुत्यादि पौरबंदी आदिनी स्वामी, स्वामी, स्वामी के हुए बंदी आदि जनों के द्वारा किया हुआ किसी भी प्रकार से प्रयोज्य प्रयोज्यमान स्वाम्यर्थम न भवे प्रयोजन के प्रयुक्त किया जा रहा है जो बलिस्तुति आदि वह स्वामी के लिए होता नहीं है तत्मी न मंत्रे क्योंकि उस स्वामी, स्वामी के बिना असत्य स्वामी स्वामी के न रहते हुए स्वामी के बिना वह स्वामी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा कहना है एवाघ माणी मान लो आ अव्यवहारण कर दे प्राण अभिप्राणन करे चक्षु देखते रहे स्रोत सुनते रहे वह त्वचा तो जो तो त्विन्द्रिय स्पर्श करके अनुभव करे मन चिंतन करे अपान इंद्रिय अपान क्रिया करे शिष्टेन्द्र विसर्जन करे ये सब करते रहे किसके लिए कर रहे हैं ये बिना स्वामी का और है स्वामी, स्वामी का रहते हुए और स्वामी के बिना स्वामी के लिए ये सब प्रयोग हो नहीं सकते किसी प्रकार से भी नहीं हो सकते इसी कारण से मया परेण स्वामी नात्रा ना कृदकृत फल साक्ष भूतेन भोक्ता भविष्य राज्य इसे निष्कर्ष निकला ईश्वर निर्णय लिया मया परेण स्वामी ना मुझ परमात्मा पर स्वामी सर्वश्रेष्ठ स्वामी है अधिष्ठाता के द्वारा जो कि साक्षता के साक्ष्यभूत भोक्ता के द्वारा अवश्य ही होना चाहिए जैसा एक नगर राजा के बिना व्यर्थ हो जाता है तो राजा जिस प्रकार से नगर के लिए सब प्रयोजन होकर के सभी रक्षक होता हुआ अधिष्ठाता होता हुआ सभी का साक्षी भी होता है सभी कर्मों का सत्कर्मों कर्म, है है कर्म दंडित करता है कि बिना यह शरीर में रहने वाली इंद्रिय, इंद्रिया इंद्रिया देवता अपने परिवारों के द्वारा जो भी करेंगे उन सबको साक्ष्य होकर मैं व्यवस्था तो व्यवस्था न करूं तो सब बिगड़ जाएगा इसे मुझे राजा के समान जैसा नगर में व्यवस्था करता है उसी प्रकार मेरे को भी इस शरीर के अंदर प्रवेश करके भोक्ता द्रुप उपस्थित होकर सकल कर्मों का साक्षी होकर के इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ऐसे ईश्वर ने निर्णय दिया यदि नाम है तो संहत कार्य से प्रार्थक प्रार्थिन माम क्षेत्र मंत्रेण भवे पौर कार्य मीव तत्मी तो नदी मान लिया जाए यह संहत कार्य है यह दूसरे के लिए होता है और दूसरा कौन मैं प्रार्थी दूसरा मुझको जो चेतन मंत्रे के बिना यदि होगा फिर उसी प्रकार होगा जिस प्रकार पूर्व पौरादियों का कार्य स स्वामी के बिना हो जावे अत को स्वरूप कश्यवा स्वामी कोहम का मतलब क्या कद किन स्वरूप हो गया यहाँ कस्य स्वामी संघात का ही स्वामी हो जाएगा और स्वरूप क्या होगा जीवरूप हो जाएगा स्वपालिक हो जाए स्वामी सप्तमी है और स्वामी प्रतिमा होगा कौन सा भर ना असतियव असती सप्तमी है ना असतियव स्वामी दोन सप्तमी स्वामी के ना होने पर और स्वामी के बिना स्वामी न मंत्रे नाक्य कर देवामी न मंत्रे न असत्यव स्वामी जिस प्रकार से ऐसे था है ना और अभी वही बोल रहे अंत्रेण स्वामी स्वामीनम यित क्वेश्चन प्रकट दिया था राजा न मंत्रे न तथा हो ना, हो स हो स्वामी स्वामी स्वामी होता है ना होगा वो। स्वामी उसका रूप है वहाँ स्वामी यदि अनुप्रवेश हरता हृता फल इव राजा इव पुरम आविष्य अधिकृत पुरुष पुराश्य अवेक्षण न क्षिमा सन एवच्तिगे विचारेत यदि मैं इस कार्यक्रम संघात प्रवेश करके वाघादी के द्वारा किए जाने वाले सकल व्यवहारों का जो फल है उसको अनुभव न करूं, उपभोग न करू भोक्ता न बनो राजा के समान पुर को पुरम आविश्य जैसा राजा क्या करता है केवल अपने मोहल में बैठे हैं मौज मस्ती कर रहा है तो देश बर्बाद हो जाएगा तो क्या करते इसलिए अपने गुप्तचरों को छोड़ देता है गुप्तचर आगे रिपोर्ट देते खबर देते ना कि देश में ऐसे ऐसे हो रहा है वहां उग्रवादी का अड्डा बना या बना वो बना वो हो रहा है ये हो रहा है कहीं अच्छा हो रहा है कहीं बुरा हो रहा है सब खबर देते हैं इन उस पर विश्वास नहीं करेगा राजा सच्चा राजा जो होता है जो देश हित में रहने वाला वह उन लोगों पर भी विश्वास नहीं करता वो वेश बदल कर भी चुपचाप चला जाता है दाढ़ी वाडी के ऊपर चिपका -चिप लेगा चमड़े की बना करके चोटी चोटी रख लेगा ब्राह्मण जैसे हो जाएगा पंडित जैसे वेश कल देगा राजमहल से लोग समझने ब्राह्मण महान विद्वान आ रहा है रात भी रात में घूमेगा और देखे कहा क्या हो रहा है रिपोर्ट सब सच्चाई की झूठ है और आजकल सब होता नहीं मुख्यमंत्री वगैरह हाँ? हाँ? को देखते हैं नहीं सब ये जासूसों पर ही निर्भर है सी आई डी विभाग है एल आई यू विभाग है सीबीआई है रॉ है अनेकों डिपार्टमेंट बना रखे हैं, लेकिन वो भी सही खबर देते नहीं सब बम विस्फोट हो जाता है सब हो जाने हाँ कर देखे क्या हो गया एक ऐसा हो गया अब जान होने के बाद जान चले से कौन सा समान हो, हो रहा पहले खबर मिलना क्या तैयारी कर रहे कैसे हो रहे हैं कारण राजा है तो प्रजा भी सुस्त है सारे डिपार्टमेंट सुस्त हो गए राजा चुस्त है तो प्रजा चुस्त है सारा प्रशासन चुस्त रहेगा समस्या तो यहाँ आती है हम लोग देखते कि नहीं देखते अधिकारी सुस्त हो जाए महंत सुस्त हो जाए तो सारे सोते जाए खाए कौन देखेगा सफाई सफाई कौन करेगा कुई? मालिक चुस्त है, देख रहा है सब कुछ कर रहा है तो अपने आप वो सब सबको चुस्त रहना है मजबूरी है फिर वही यहां पर बोल रहे है। मैं इसमें प्रवेश करके सब ठीक ठाक देख करके इनका फलों को भोक्ता बनूं ना बनूं उसी प्रकार जिस राजा अधिकृत पुरुष करता करता अभी अधिकृत पुरुषों के अंदर का आवेक्षण न करें जिस प्रकार से वह राज्य बर्बाद हो जाता है वैसे शरीर भी बर्बाद हो जाएगा न निश्चित और कोई भी समझेगा राजा के शासन को तब जब राजा शासन को लागू करे और ढीला पड़ा है कोई कानून लागू ही नहीं हो रहे हैं तो जनता क्यों ध्यान देगा राजा की ओर क्यों राजा का डर सोचेगा वो ना कश्चित नाम अयम सन एवं रूपा कोई ये सोचेगा ही नहीं मेरे को अरे हाँ आत्मा कोई नाम की चीज है वो ऐसा वाला है इस रूप से कोई न जानेगा नीचार ही कर पाएगा विपरीतू और उल्टा मैं सबका नियंत्रण करते रहू फिर वो सोचेंगे इनका नियंत्रण करने वाला कौन है वो ये वाघ इंद्री सारी इंद्रिया किस चेतनता के कारण चल रहे हैं कभी कभी क्यों फिसल जाते हैं कभी कभी क्यों बिगड़ जाते हैं कभी कर नहीं पाते हैं कभी कुछ हो जाता है क्या कारण है इनका पीछे कौन है ये जानने की चेष्टा करोगे आप और उसका मान, उसको मानोगे तीसरे कहते हैं विपरीतु यो वाघल विहारे सन वेदन रूपा अधिकव्य अहम श्याम ठीक इसका उल्टा क्या होता है इदम जो है उसको इदम करके आप जान रहे हो वा है वा है रूप सन वह गंतव्य ऐसा ही अहम श्याम मैं ऐसा हूँ इसी प्रकार से जानने योग्य हूँ अनुभव करने योग्य हूँ चिंतन विचार करने योग्य हूँ यदर्थम इधम संहता नाम वागा जिसके लिए ही ये वाघादियों का अभिवेरा व्याहरण आदि रूपी क्रिया होता हुआ यह संघात बना हुआ है जिसके लिए ये संघात है और संघात में जिसके लिए ही वाघादी मेरे अपने अपने व्यापार कर रही हैं वह मैं हों और मैं चेतन हो मैं सत्य ज्ञान रूप को ऐसा जानना है इसके लिए ही ये सब कुछ बना हुआ है और वह काम मेरे संदर्भ पर प्रवेश किए बिना नहीं होगा ऐसा भगवान ने सोचा परमात्मा ने सोचा कि चेतन अंदर बिना कैसे बुद्धि तत्त जिस प्रकार से खंबा दीवार खिड़की दरवाजा आदि से युक्त मकान आदि जो होते हैं वह उन उनके लिए नहीं होते कि वे सहद संघात जितने हैं तो वो अपना अवैभ वह उनके द्वारा जो असहत है दूसरा जो उसका अवैव नहीं है मकान का ऐसा जो दूसरा है उनसे भिन्न है उसके लिए ही हुआ करते मनुष्य के लिए होते हैं है ना जिसमें रहने वाला आदमी है उसके लिए होते हैं और आदमी क्या है वही कीन तो नहीं है वो दीवार का हिस्सा नहीं खिड़की का हिस्सा नहीं ना है न दरवाजे का हिस्सा है न वेंटिलेटर का हिस्सा है न बाथरूम का हिस्सा न टॉयलेट का हिस्सा है न का हिस्सा है सभी में घूमने फिरने वाले से अलग इन सबसे स्वतंत्र इनको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने में सर्वतंत्र स्वतंत्र है जो ऐसा विलक्षण तत्व तो है जो इस मकान के जितने भी अवैध है इन सब से अलग है इसलिए सारे अवयव क्या कर रहे हैं एक एकदर से उस मकान मालिक की सेवा में उपस्थित है उसी प्रकार से इसके अंदर जो चेतन है जिसका जीव समझ रहे हो वह ब्रह्म ही है जो जीव जीवर प्रवेश कर बैठा हुआ है उसके लिए ही ये सारा शरीर हाथ पैर सब अवयव हैं और इंद्रियां अवयता है इंद्रियों के ये ऐसा निश्चय करके उसने क्या किया वो चिंतन किया ओहो तो इसलिए मेरी विना इसका मतलब ये व्यर्थ हो जाएगा इसे मैं कैसे प्रवेश करूँ एवं चित तीर्ण प्रपत्यायी थी ऐसे करके उसने सोचा किस मार्ग से इसके अंदर प्रवेश करूं चिंतन किया थोड़ा अनवीरिटी का अर्थेत्य पचाध्यक्ष अर्था पुरुषा का मतलब क्या क्यों निरथक हो जाता है क्योंकि अर्थयिता कोई पुरुष के अभाव में व्यक्त हो है। वह अर्थ का है अर्थयिता पुरुष उससे रहित होने से निरर्थक हो गया अर्थयिता ही पुरुष इस संसार में हमेशा प्रयोजन वाला जिसके लिए सब कुछ वह करता है वह पुरुष ही होता है स्वस्थ प्रयोजन सिद्ध अर्थम वाघादी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वह वा वाणी आदि को प्रेरणा दिया करता है प्रेरका व्यवहार आदि नहीं होंगे। होता है, और उसके बाद बोलने के लिए प्रयास करो कुछ नहीं होने वाला चाहे जितना ऑक्सीजन दे दो जितना इंजेक्शन दे दो चाहे कुछ भी कर लो मुर्दा बोल सकता है बाप मर गया बताया नहीं था कि कहा रखा है मालटाल बेटों ने कहा डॉक्टर को आप जो चाहे से करो जो बताएगा बाप उसे तो 50 परसेंट आपको दे देंगे हम तब भी डॉक्टर क्या करेगा डॉक्टर कहेगा भाई हम तो हम इससे बुलवा नहीं सकते तो मर गया तो मुर्दा है मुर्गा तुम तो 100 परसेंट पैसा भी मुझे देना चाहोगे ना तो भी मैं इसे बुलवा नहीं सकता तो खत्म हो गया सो जाओ फूम और कोई काम नहीं तब तक तो ये बोलता है देखता है सुनता है सब कुछ करता है जब तक इसके अंदर पुरुष है, वही निष्प्रयोजन सत तवे प्रयोजन प्रयुक्त सर्वप्रवृत्त है ये सर सारी प्रवृत्तियां प्रयोजन से प्रयुक्त होती है कहावती है ना प्रयोजन अनुद्देश मंदोपन्वृत प्रयोजन को उद्देश्य बिना मंदाते मंद बुद्धि वाला भी कभी किसी काम के लिए प्रवृत्त नहीं होता प्रयोजन दिखता है तो प्रवृत्त होता है यथाशब्द्रष्टव्या तो नहीं, नहीं है तो ग्रहण कर लेना पड़ेगा यथा पौरबंदी आदि अधिक तो यथार्थ में ले लेना यथा पौरादि भी प्रवच्यम बलिस्तुआम स्वामी न मंत्रे न भवे तद्दीय अस्य व्याख्यान असत्ये विचार असत्ये इत्यादि स्वामीन है। विचार का में फल क्या? परेन अन्येन स्वामी परेण मैने पर कौन सो स्वामी अर्थिका वाघादिवार उपकार भाजा वाघादिवार उपकार को भोगने वाला को अधिष्ठा वाघादि का प्रेरक उनका अधिष्ठात्री चाहे स्थान जैसे चुंबक लोहे का प्रेरक बनता है उसी प्रकार से यह अभी समझो संव साक्षिता न व्यापार है सन्निधि मात्र है या खुद कोई व्यापार करता नहीं जैसा चुंबक कोई व्यापार करता है क्या अपना कोई व्यापार नहीं करता सन्निधि मात्र से स्वसन्निधि में विद्यमान जितने भी लोहे के टुकड़े उन हलचल बचा देता है उसी प्रकार यहाँ समझना है साक्षिता कोई व्यापार विशेष नहीं है अत एवं वा व्याण आदि कार्य सिद्धि मैं आत्मस्वरूप बोधार्थ मैं दो कारण है एक वाह व्यवहार का कार्य की सिद्धि के लिए प्रवेश करना जरूरी है और दूसरा उनके वाहन का जो है कार्य की सिद्धि किसलिए करना चाहते हो स्वयं का बोध आत्मस्वरूप तो बोधार्थम मैं प्रवेश सैक्षति वाच विराट इत्यादि वक्यम तत्वेशोजन कथनाथ परमात्म प्रवेश प्रयोजन आ तो का गणी के लिए ये मंत्र का सार लगभग उत्तरार्ध हिस्सा है समझो उत्तराधिस्थ समझ कथम नईदी वाक्यु्य कथमित वक्य के सनों सैक्षत कथनिवाक्य वही तुम अपनी यही वह आकर्ष वगे है वो उसको भी यहीं पर ला करके जोड़ के व्याख्या किया जा रहा है प्रवेश दे रहे सात्विक पंक्ति नच तो कथम तो वेदन रूपत्म वेदिता स्वयं वेदन रूप कैसे हो सकता है ज्ञान रूप कैसे होता ज्ञान वाला होकर करके वह तो ज्ञान रूप कैसे हो जाएगा वेद आवेदन रूपत्व वे वेदनांतर से अच्छे और यदि वेदिता आवेदन रूप होगा अज्ञान रूप होगा फिर तो उसको जानने वाले कोई दूसरा ज्ञान मानना पड़ जाएगा दूसरे ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा तस्विन वेदने वेदित कर्ता छेद और उस ज्ञान के प्रति वेदिता करता हो जाएगा तो एक तरी कर्तृत्व कर्तृद्ध प्रत्येक ही वेदिता में कर्तृत्व कर्म दोनों विरुद्ध हो जाएगा अन्य वे करता चित और ये भिन्न करता हुए जानने वाले को मानोगे फिर तस्याप् तस्याप ऐसा करते हुए हरवस्ता ये समस्या होगी कि ये वेद तो वेद रूपत्तम सिद्धि इसलिए ज्ञाता ही ज्ञान रूप है ज्ञाता ही ज्ञान रूप है ऐसा निश्चय करो जिन सबको जानने वाला है सारा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सब व्यवहारों को जानने वाला है जिन सबको जानता है इन सब से होने वाले व्यवहार को जानता है इन सब से ग्रहण किए गए विषयों को जानता है वो जो जानने वाला है वही ज्ञान रूप है वही ब्रह्म है ऐसे निश्चय होगा अतएव श्रुतियंत्र में कहा यो वेदम जिग्राणी थी स आत्मा ग्रात्रिग्रहण वेद नुक्तम यो वेदम जिग्राणी थी जो ये जानता है कि मैं इससे सुन दूंगा वही आत्मा है जो जानता है मैं इसे सुनूंगा जो जानता है मैं इसे देखूंगा जो जानता है मैं इसे सुनूंगा जो जानता है मैं इसे खाऊंगा ऐसे जो हर क्रिया को जानने वाला जो जानने वाला है वही आप सगल क्रियाएं जो हो रही हैं तेरह इंद्रियों के द्वारा उन सगल इंद्रियों का साक्षी उनका व्यापार का साक्षी उनसे हुए ज्ञान का साक्षी उनसे हो रहे जो विषय है ग्रहण उन विषम का साक्षी और क्रिया का साक्षी इन सब को जानने वाला वही आत्मा है अतएव ग्रात्री घेय ग्रहण वेदन से आत्मतम इसलिए घ्रात्री घेय और ग्रहण का जो ज्ञान है वह ज्ञान ही आत्मा है ये कहना उचित है बना तस्य रूपत्व प्रमाण मुक्त इस प्रकार से ज्ञान रूपता होने में प्रमाण कथन करके उसके अस्तित्व के प्रमाण देते हैं इत्यादि के द्वारा सहता नाम असहत पर दृष्टान्त माह जो सहत होते हैं वे स्व से भिन्न कोई असहत वस्तु के लिए हुआ करते हैं इसे प्रमाण क्या है मकान और मकान मालिक समझो मकान मकान के लिए नहीं होता मकान मकान में रहने वाले मकान मालिक के लिए हुआ करता है उसी प्रकार है सारा शरीर इंद्रिया संघात समझना चाहिए इस प्रकार दृष्टांश है यह बात किसी समझा दिया है मूर्दा। प्रपदूर्यघात प्रवेश मार्ग अनें का कार्य कारण संघात लक्षण परम प्रपद्य प्रपद्य दो मार्ग बचा है क्योंकि बाकी जितने भी छेद है ना इन सब छेदों से कोई ना कोई देवता अंदर जाके बैठ गए ना हर क्षेत्र से यहाँ से सूर्य और चंद्रमा घुस गए सूर्य आंकों का दिशा का भी मानी देवता इन क्षेत्रों में आ गया इन चित्रों में इस क्षेत्र में सब का अपना अपना अलग अलग देवता है सब घुस गए और ये चित्र छोटे छोटे चित्र चमड़े में ये चमड़ा का भी मानी देवता उसमें घुस गया अब कौन सा छेद रह गया घुसने के लिए उनका सारा छेद जितने भी है सूक्ष्म बड़ा सा बड़ा छेद सबसे कोई ना कोई एंट्री हो गया है परमात्मा तो सोचता है हमारे नौकर जिस रास्ते से जा रहे उसी रास्ते से मैं भी थोड़ी जाऊंगा आज व्यवहार क्या है संसार में बड़े बड़े लोगों के, के, के लिए होता है नौकरों के लिए पीछे से छोटा सा दरवाजा होता है वहां से हो जाओ यही होता है ना गलत दरवाजा होता है सामने जर ही आ सकता है डांटेंगे शर्म नहीं दे नौकर फिर आओ उधर जाओ उसके लिए अलग दरवाजा होता है वो तभी मालिक उसको इस्तेमाल करते हैं कब किसी से छिपके भागना पड़े कोई पैसे मांगने वाला आ गया कर्जा मांगने वाला आ गया पुलिस आ जाए कोई और मामला हो जाए तो नौकर का दरवाजा छुपके से निकल जाता है मालिक छिपता है नहीं तो अधिकतर अपना राजा जैसे आएगा बड़ा गाड़ी से आएगा बड़ा दरवाजा होगा तो उसका टिन बजेगा अंदर घुसेगा नौकर अंदर से दरवाजा खोलेगा नौकर अंदर से दरवाजा खोल सकता तो ये बार होता है, है, है हमारे नौकर के समान इंद्रिया घुसे हुए हैं इससे हम कैसे घुसे इसे मेरे को अलग कोई दरवाजा चाहिए उसको दो दरवाजे दिखा जिससे वो प्रवेश कर सकता एक एक है एक दरवाजे खोपड़ियों का जोड़ेदिया है यहाँ से घुस सकता हूँ मैं यहाँ से अभी तो कोई देवता अंदर गया नहीं नहीं अभी अभिमानी तो देवता है ना इंद्रियों का अभिमानी देवता अभी तो क्या पड़ा सारे देवता प्रवेश कर गए दे हैं वो तो, तो, तो तब की बात है जब वेदांत अनुभूति हो जाए ब्रह्मानुभूति हो जाए अभी तो सृष्टि चल रही है जारो चल रहा है अपवाद कैसे कर देंगे अभी अरे प्रवेश की बात हुई सृष्टि की बात हो रही है यहाँ कहां से घुस आ रहे हो यहाँ तो भेद है सब भेद है भेदी भेद संसार है यहाँ अध्यारोप चल रहा है ना अध्यारोप में अपवाद का वो अपवाद की बात तब तो कहेंगे बाद में अभी तो अध्यारोप का तो प्रक्रिया चल रहा है अब फिर दूसरा रास्ता क्या यहां से है पैर में प्रपदम प्रपद गाते हैं पाद्रम प्रपदम अमरहा एक नंबर टिप्पणी इसलिए क्या होता है जब आप मरीज को ले जाओगे ना डॉक्टर के पास कई बार होता है अभी बेहोश रहता है पूरा बेहोश पड़ा है डॉक्टर देखते दे, नाड़ी पकड़ते दे, पकड़ नहीं आ रही है तो क्या करते हैं एक रबड़ का हथोड़ा होता है त्रिकोणात्मक नोकीना नोक रहता है और यू करके रहता है स्टील का राड होता है रब्बड़ के हथौड़ से यहाँ मारते है ठोकते जोर से जब ठोकते हैं तो खोपड़ी में परीक्षा तो हो तो है, है। होती है आज वो वैज्ञानिक लोग इस तरीका को अपनाते हैं तो लकड़ी का हतोड़ा होता था आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास आजकल रबड़ के बना रखे स्पेशल रब होता है हार्ट रबर उसे और जो हाँ हिल गया वो थोड़ा सा भी असर हुआ कहीं से भी थोड़ा देखते हैं रिएक्शन हो रहा है प्रतिक्रिया हो रही है तो तुरंत तुरं तो उसको ऑक्सीजन दो ये दो वो दो सब चारों तरफ से अगे पाइप पीछे पाइप दुनिया पाइप लगा देंगे जिंदा हो जाएगा चिंता मत करो क्योंकि उसका प्राण भी है अंदर मरा नहीं इसमें यदि उसको समझे दो है फिर विचार करता है दो में से भी कौन सा बढ़िया है यहाँ से तो प्राण दिया था मुख्य प्राण अत ये भी ठीक नहीं बोलते अंत में यहीं से प्रवेश करेंगे अब तो बता रहे प्रपद मूर्धाच दो है प्रपद है और मूर्धा है अश संघात से प्रवेश मार्ग इस संघात के अंदर ये दो प्रवेश मार्ग बचे हुए हैं अनयोग का त्रिण इन दोनों में किस मार्ग के द्वारा इधम कार्यक्रम संघात प्रबद्य इस कार्यक्रम संघात रूप का जो नगर है इसको मैं प्राप्त कर जाऊ प्रवेश करके प्राप्त करूं ऐसा वह चिंतन किया इसके लिए क्या किया उसने आवश्किलेसन स एक सीमारा द्वारा प्राप्त सैषा विद्रुतिर्नाम दवास्तन्नांदनम तस्यावसता अयमावसो अयमाव अयमावत सा ईश्वर्णे एक सीमा इस मूर्धा का जो सीमा है इसी का छेदन कर दिया ड्रिलिंग मशीन से छेद कर दिया छिद्र के द्वारा, इस द्वारा नगर को प्राप्त कर गया तो के अंदर घुस बैठ गया। नाम द्वार इस मार्ग से वह संघात प्रष्ट हो गया जो वह द्वार का नाम है विद्युति नाम से प्रसिद्ध है और एक और नाम है नानदनम में तक आनंद प्रदायक है यह द्वार आनंद प्रदायक द्वार है इसे स्व नांदनम नंदनमेव नांदनम प्रणी समृद्धौ धातु से बनता है प्रणदी से नंद धातु बना लुट हो गया नंदनम नंदनम एवं नांदनम ऐसे कर दिया इसके तीन वासस्थान है से त्रयावसता ऐसे प्रवेश करके जीव भाव को प्रात की परमात्मा का तीन वासस्थान है और तीनों ही स्वप्न है त्रय त्रप्ना वो अयम आवश्य हो जागृत अवस्था अयम आवश्यत हो यह स्वप्न अवस्था और अय आवश्यत यह निद्रा निद्रावस्था ये जो तीन मानते हम लोग जागृत व्यावारी सत्ता है ना स्वप्न प्रादिभाषिक सत्ता और निद्रा है और पारंवरिक सत्ता में अविद्या के साथ छिपा पड़ा हुआ है जो मानते वास्तव में कहते नहीं नहीं ये तीनों ही स्वप्न ही है वह जागृत भी स्वप्न ही है तीनों स्वप्न ही ये दृष्टि सृष्टिवाद यावरिक सत्ता को मानी नहीं रहे पर इसी का नाम दृष्टि सृष्टिवाद्तव में जागृत भी स्वप्न ही है स्वप्न तो स्वप्न है ही निद्रा भी स्वप्न है कैसे विचार करके बताएंगे काफी थोड़ा बजे शास्त्रार्थ भी किया जाएगा भाष्य एवं इच्छित इस प्रकार विचार करके नावत मद भृत्य से प्राणस्य, से मम सर्वार्थाद से प्रवेश मार्गेणा मैं निश्चय क्या किया उसे विचार करके कि मेरे नौकर मेरा नौकर कौन प्राणस्य मेरे नौकर इस प्राण का कायोजनों को प्रवेश किया तो उसकी प्रवेश मार्ग के द्वारा मैं प्रवेश नहीं करूंगा ऐसे निर्णय ले लिया ईश्वर ने द्वार कौन सा था बीच का हिस्सा नए पुस्तक में शायद छपा है पुराने पुस्तकों तो में नहीं था प्रपद्ये अस्य प्रपदाभ्या मध है ना प्रवेश मार्गेण प्रवेश मार्ग प्रपदाभ्यापे मंत्र प्रपदाभ्या प्रपद्य मैने पाद्य अग्रभाग से मैं शरीर के अंदर ऊपर की ओर छ करके पूरा शरीर को जिंदा कर दूंगा ऐसे सोच के मुख्य प्राण प्रवेश किया था तो इसलिए मैं उससे कैसे प्रवेश करूं ऐसा सोचा उसने नतावत मैं इससे नहीं प्रवेश करूंगा मेरे सर्वाधिक की सिद्धि के लिए अधिकृत प्राण जिस मार्ग से प्रवेश किया उस मार्ग से मैं प्रवेश नहीं करूंगा चिंतर ही फिर क्या करेगा वो तब कहते हैं अस्य उसने सोच समझ करके अंत में एक एक द्वारे बचा है मूर्धा का जहा तीनों हड्डी हैं हड्डी का बनाओ फलक है तीन फलक गोल सा इस फलक जहां जुड़ रहे हैं वहां उसने क्या किया विदारण किया छेद कर दिया और निश्चय किया प्रबद्यमिति चरणों से प्रवेश तो करूंगा ही नहीं तो फिर किससे प्रवेश करूंगा तो परिशेषा कोई विधीर्ण करके मैं प्रवेश करूंगा ऐसा निश्चय कर दिया दियातारी स्रष्टा ईश्वर हित निर्मूर्ध सीमान केश भागावसान विदारिय चित्रं कृत्व जिस प्रकार से लोक में भी संकल्प करता जब मालिक होता है उसका द्वार अपना अलग होता है नौकरों का द्वार अलग होता है उसी प्रकार से यहां पर भी ये सृष्टि का सृष्टा मकान का सृष्टा बना लेता है तो सृष्टि का सृष्टा का तो और क्या कहना है उसका तो होगा ही स्पेशल द्वार जिससे सभी को लिए वहां आवा आना आवागमन नहीं होता आज वे यार बड़े बड़े योगी चाहते हम यहां से निकल जाओ वापस यहां से आए थे यहीं से वापस जाए कोशिश करते कर कर तोड़ निकाल दिया दिया दिया। प्राण वगैरह कर करके प्राण को यहाँ से निकालेंगे आप ब्रह्मलोक चले जाएंगे सीधे ब्रह्म बन जाएंगे होता है अनेक जन्म का अभ्यास की जरूरत है और इस जन्म में भी बहुत अभ्यास की जरूरत है तभी अंतिम अवस्था में शरीर जैसा भी हालत में हो लेकिन आप कर पाएंगे अरे छोटे महाराज जी जब शरीर छोड़े ऐसे ही हुआ बहुत बीमार थे पैर भी एक लखवा था लकड़ी था लकड़ी काला लकड़ी हो गया था ये ये विशेषता ने कहे ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा जाएगा नहीं नहीं रख उस दिन से मुझे लोग खिलाते पिलाते लाल बिगड़ जाता ऐसे हालत में लोग सोचे क्या महान योगी महान ज्ञान ये हाल नब्बे नब्बे संतानवे अंठानबे साल के थे लोग बता रहे थे निन्दे बता रहे दूसरे उम्र में जितने शरीर छुटता था क्या किया दिन आठ बजे से उठ के बैठ गए बिल्कुल ठीक ठाक बैठ गए कर गए करके कुछ बलगम उलगम थी गुरघुड़ होता था सब निकाल दिया निकाल के प्राणायाम के बहुत तेजी से करते करते करते एकदम सब बंद लगा दिए और वह बैठे निकल गई करीब पंद्रह मिनट बाद जा कर, कर गए लटका तब लोगे समझे वो सामर्थ्य बचपन से सा अभ्यास तभी तो हुई और इससे पहले अनेक जन्म में अभ्यास किए होंगे वही अन्य महात्मा का सुनाओ में जो कोशिश करते हैं इधर फट जाता है ये जो सूक्ष्म पतले नाड़ी होते हैं ना वैसे ही कमजोर नाड़ी होते हैं पहले से अभ्यास किया ने खूब यू घुमाया है खो घुमाया है खूब किया है इसको ऐसा नाड़ी मजबूत किया मालिश मालिश किया है बंधुओं का अभ्यास किया है प्राणायाम खूब अभ्यास किए हैं पहले से इस से अभ्यास किए हैं प्राणायाम के अंदर जानते सृषम नाड़ी को जगाना सृषो नाड़ी के प्राण संचालन को ऊपर ले जाने की तरीका पूरे अभ्यास किए हुए हैं तेज शरीर जैसा भी है उस अभ्यास में शब्द प्राण चला जाएगा शरीर मजबूत होना चाहिए चुस्त होना कोई अच्छा आपके संकल्प हुई प्राण ऐसे ऐसे जाएगा है। पहले किया है ना अब तो संकल्प से हो जाएगा नहीं किया तो कैसे हो जाएगा साधा नहीं करने वाले को थोड़ी होता है काम पहले साधा है शरीर को अच्छी तरह से अब भले बीमार पड़ा रहे क्या फर्क पड़ है अब कोई जरूरत नहीं शरीर की हाँ तभी तो आया यहाँ अनेक जन्म संसिता भगवान खुद करे बुद्धि क्या भगवान स्वयं संबंध जोड़ते हैं सारी चीजें सीखे विजय में करेंगे ऐसा नहीं होता अनेकों जन्मो से चलता है बचपन में ही अब प्रेरणा आ जाती है सीखने के सारी चीजें बचपन से उसको ऐसे घर में ही पैदा करेंगे योगी नाम खुले भगवान ही नहीं कहा योगी नाम को ऐसे घर में पैदा का जो उनके माँ भी योगी हैं वो भी योगाभ्यास करता है ऐसे योगियों से संबंध है उनका संस्कार रहता है ऐसे वासने पहले से इस तरह की होती है सब वो ऐसे संस्कार उसको मिलेगा कितनों के साथ ऐसे हुआ अब ना अपने गुरुबा जो निरंजन जी जो इस समय मुख्य हैं आश्रम का वहाँ चार साल उम्र में माता पिता ने गुरु के चरणों में डाया चार साल पहले से जब शादी हुआ तभी गुरु के आशीर्वाद दिए थे गुरु जी दोनों गुरु से दीक्षित थे और गुरु जी घूमते रहते थे, थे, थे उस समय गांव में मध्य प्रदेश में सब जगह घूमते थे तो उस वहाँ से घूमते हुए गए तो उनको वहाँ बहुत बढ़िया बगीचा था देख के बड़ा अच्छा लगा तो बगीचा में जाके बैठ गए महात्मा और उन लोगों ने देखा नौकरों ने बताया मालिक को मालिक को आया महात्मा बगीचे में बैठ गया कोई बात नहीं उन्होंने बुलाया बुलाया कमरे में बैठाया सेवा करी उनने ऐसे से कहा कि हमारा कोई संतान नहीं है कोई बात नहीं भगवान की इच्छा है होगा तो मेरा पहले ही बोल दिया होगा तो मेरा समझो अब वही हुआ ऐसे बोल के चले गए बांध बचा हो गया आओ बेचारे परेशान मापो तो, तो बोल तो गए कि होगा तो मेरा हो तो गया और उनको देखते थे, थे कहा रहते क्या मालूम फकड़ घूमते रहते थे घूमते घूमते तीन साल बाद आप पहुंचे देखने के लिए बच्चा हो रखा उनका है उन्होंने कहा आपका है अभी अभी हमारा कोई कुटिया नहीं हम क्या करेंगे इसको ले जाके अभी तुम्हें पालते रहो तो घूमते दि फिर बिहार में गंगा तट पर गोयंका भी करोड़पति उन्होंने उनके आनंद भवन आश्रम बहुत बड़ा है वहाँ आनंद भवन को दिया वहाँ गुफा में बैठे बैठे उनको दिव्य दर्शन और शिवानी जी ने वो आश्रम बनाओ और तुम केवल योग का प्रचार करो अगर कर कुछ नहीं करो फिर को कहा तो गोयका ने उन्हें कहा ठीक मंदिर के बल में जिमीन और जीनपुर हाथ नाम कर देता हूँ वहाँ एक कुटिया बनने में उन्हें पैसा भी दिया कुटिया भी बना के दिए सब कुछ कर तब उन्होंने इस इसके बच्चे के माँ को सोचा जा मेरी कुटिया बन गई है तुम बच्चे को ले आओ। तब चार साल का था वो उसे वो गुरु को दे दिया अब गुरु ने उसे उसको योग सिखाया प्राणायाम सब कुछ क्रिया सारा करा दिया चारों वर्ष प्रत्येक दृष्टांत हमारे सामने है ये जीवन का ये सब होता है ऐसी बात नहीं है माता पिता ऐसे घर ही में जाएगा पहले ब्राह्मण घर नहीं है लेकिन ऐसे घर में हो गया पर कहते हैं कि वो जो मार्ग था परमात्मा का मार्ग उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं इससे निकलना सभी के बस की बात नहीं होती कोई कोई ही समर्थ होता है मूर्ध सीमानम के शिभा आवसानमश्वर ने क्या किया इस मूर्धा की सीमा केश भाग का जो अंत है उसको विदारे में नििद्रम कृत्वा छेद करके एक या द्वारा मार्गे न इस मार्ग से इम कार्य करण संघात प्राप्त तो इस कार्य का तो कर गया प्रसिद्ध द्वारे संसार सारी दुनिया जानती है इस द्वार के बारे में कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसका वो हिस्सा बहुत ही मुलायम होता है केवल चमड़ा रहता है वास्तव में हड्डी नहीं बनी रहती छेद होता है मार्ग तो खूना जाए फुर हल्की सरसों तेल तेल और डाल के मालिश करते हैं, धीरे-धीरे-धीरे कड़क करते हैं। और अंदर से धारण काल का में, का में उसका रस आदि का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है जब तो मारते हैं तेल को तो अभी भी बड़े होने के बाद भी आप तेल लगाइए और युव यू करिए अच्छी तरह से थप करेंगे वो तो तेल नीचे उतरता आराम से छेद से और पूरे आम को लेकिन में में जीव तो सातवें जन्मी चलाने में चला जाता है ना पेट में कम मारा सातवें महीने के बाद मारा है की पहले मारा सातवें महीने के बाल मरेगा तो छेद तो रहेगा ही क्यों नहीं रहेगा और सातवें महीने से पहले मारा तो प्रवेश हुई नहीं है तो वह छेद नहीं होगा वो तो हार्ड मांस भी बना नहीं रहता उसका तो हड्डी भी ढंग नहीं बना रहता है सात महीने पहले केवल पुतला मांस का पुतला सा है झोले में जैसे आप आठा भर दो बना करके वैसे होता है कोई मतलब नहीं उसका मेने से शुरू होता है ना सारा बन्ना काम तुम सब फोटा शुरू शुरू हो जाता है तो प्रवेश कर दिया जैसे परमात्मा प्रवेश सारी देवता प्रवेश प्रवेश सब गोलक खुलने जाते, सारा चीज़ फड़ा -फड़ा लग जाते हैं मूर्द धारण काले तद रसाद संवेदना है इसलिए उसका नाम विधति रख दिया विशेषी नुति विधुति प्रसिद्ध द्वार इतराणी जो श्रोतरादि द्वारा साधारण मार्ग बाकी जितने भी श्रोत्रादि के द्वारे कैसे ही वो नौकर स्थानीय जो साधारण मार्ग है भृत्यादि स्थानीय साधारण मार्ग तत्थ नौकरादिस्थानापन्न इनके साधारण मार्ग होने से न समृद्धि नहीं ना आनंद हेतु ये समृद्धि कारक नहीं है वे आनंद के हेतु नहीं होते सम्यकृत आनंद समृद्धि नहीं क्या सम्यक आनंदो ऐसा किया देखो आनंद सम्यकृि ही मैंने आनंदो यु मार्गेशु ता मार्गानी ऐसा लेना जिन मार्गों में घूमने करने पर सम्यक आनंदानुभूति नहीं होती क्षुद्र आनंद होता है अल्प आनंद होता है तो आनंद होता है क्षणिक आनंद होता है ना इन सब चित्रों से ये सारे जितने भी क्षेत्र है बाकी इनसे आपको अल्प आनंद होता है आम से देख के खुश हो जाए कोई चीज को थोड़ी देर की फिर वही हाल कोई बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा किस देर दे टिके को भी तो थोड़ी देर हर इंद्री का विषय क्षणिक ही होता है इससे जन सुख भी आनंद भी क्षणिक ही होता है एक द्वार द्वारे जिस द्वार से निकलने के आप जो भी अनुभव करोगे तो पूर्ण अनुभव होता है तो नानंद तो नहीं द्वार परमेश्वर सेवल और ये जो द्वार है केवल परमेश्वर होने के नाते तदे तथा तद नांदनम नंदन में धैर्य छांद ना वाय जैसलिए नांदन द्वार कहा जाता है नंदन में इसे नांदी द्वार नांदी पूजा ये सब की जाती है पहले किसी भी कर्मकांड वगैरह में क्या होता है पहले इसकी पूजा द्वार पूजा पहले द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मंदिर में भी आप जाते तो क्या कर सबसे सब पहले द्वार को प्रणाम करते आश्रम में लोग आते हैं तो क्या करते हैं गुरु महाराज का है इसलिए द्वार को पहले प्रणाम करते जिस द्वार जो तो प्रवेश कर रहे हो द्वार का ही बहुत बड़ा महत्व होता है व्यवहार में भी देखिए भरा कोई कार्यक्रम हो रहा है कहीं आप जा रहे किसी गलत दर घुस के बारे यहाँ से वी आई टी का है मंत्रियों का नहीं है तुम्हारा थोड़ा वहां जाओ और बड़े बड़े खेल वगैरह में स्टेडियम में क्या होता है टिकट में द्वार का नंबर भी होता है कुर्सी नंबर है और गेट नंबर भी होता है आप किसी दूसरे गेट में घुसोगे तो उधर जाओ बोलेगा तुम्हारा द्वार वहां है वहां से पूछो द्वार का अपना महत्व है ना हमारा प्रवेश कहाँ से होना है किस ये, किस द्वार के लिए अधिकृत है ये सोचने वाली बात और हम क्या अच्छा आते हैं उसके अनुसार अपने आपको अधिकारी बनाना पड़ेगा या वीआईपी वी आई पी गेट से हम घुसना चाहते अपने वी आई बनाना पड़ेगा ना तभी तो वहां से घुसने का मौका मिलेगा अरे प्रिविलियन का द्वारा घुसना चाहते उसके टिकट खरीदो अनुसारियन का सीट का खरीदो ना फिर सिनेमा थिएटर में भी होता है बालकनी में आप बैठ देखना चाह रहे और टिकट लिए गांधी फ्रंट वाली तो घुसरे देगा ऊपर काला मंदिर में अरे आप अपने आप को योग्य बनाओ वहां बैठने लायक बनाओ बना से वहां का टिकट खरीदो उसी हिसाब खर्चा करो उस दर से यहां पर भी अध्यात्म में भी आप इस बार से निकलना चाहते हैं तो उसके अनुसार अपने आपको अधिकार बनाइए ना तू बनाओ तैयारी करो आसन प्राणायाम मुद्रा ध्यान बन सब अभ्यास करना पड़ेगा ढंग से सबसे बड़ा सुषमा नाड़ी की जागृति वो महत्वपूर्ण है सुषमा दर्शन सुषम प्राण संचालन शक्ति संचालन चैतन्य उत्थान ये सारा चीज अभ्यास करना पड़ेगा क्रिया योग के माध्यम से अच्छे तरह से अब बैठेंगे तो एकदम लाइट जैसे दिखती है वहां एकदम सुषण नाड़ी जो है फिर लाइट दिखती है, क्योंकि ब्रह्म नाड़ी भी है। वो दिखना चाहिए जब अंक बंद करते हैं हिंसा जागृत होनी चाहिए अब अभ्यास करनी पड़ेगी शुरू शुरू में दूसरी दूसरी नाड़ियां खुल जाती है और जो वह भूत प्रेत पेशाखी दिनों लग जाते हैं डर मिल जाता आदमी क्या दिख रहा करो फिर भी उनको ध्यान मत करो जिसकी आप अभ्यास करेंगे जैसा करेंगे उसके तरीका हम सिखाया जाता है क्रयोग के माध्यम से जिसे में दीक्षित करते हैं गुरु लोग और सिखाते हैं तो इसको देखने के सामर्थ्य आ जाता है ऐसे के बैठोगे तो किसी भी दशा में रहो शरीर जितनी बीमार है क्या फर्क पड़ना है आप संकल्प अभ्यास की वजह से पाव दिखाई देगा आप संकल्प करते जाओ वैसे वैसे जा प्राण का संचालन होगा शक्ति संचालन होगा चैतन्य होगा दर्शन होगा सब सारी प्रक्रिया हो जाती है इसे इस द्वार का नाम नंदत्य अनस्विन ब्राह्मणी नानदनम देखो विपत्ति करते नंदत्य अनद आनंद को प्राप्त करता है जिस द्वार के द्वारा जाकर के पर को अनुभूति करनी पड़ो उस द्वार का नाम नंदनम द्वारक कर ले प्रवेश किया इसलिए इसका नाम विध्रुति और जिससे निकलने पर आनंद मिलता है इसलिए इसका नाम नानदन हो गया दो नाम पड़ गया प्रवेश के वजह से और आनंद अनुभूति वृक्षण द्वारा सृष्टि प्रविष्ट से जीवन आत्मना राज्य पुरान त्रयावसता उसका एवं सृष्टि इस पर सृष्टि करके किस तरह से जीव आप से प्रवेश किया हुआ उसी ईश्वर का यह तीन पूरे समझो जैसा राजा का महल है है ना उस महल के अनेक कमरे होते हैं आजकल जो खरीद गया है कहीं जाओगे तो पूछेंगे ना आपको कैसा चाहिए तीन बेडरूम फ्लैट चाहिए दो बेडरूम का फ्लैट चाहिए एक बेडरूम का फ्लैट चाहिए सब रेट अलग अलग होता है फ्लैटों का सिस्टम है हम लोगों को ले परमानेंट तीन रूम का फ्लैट दे रखे भगवान हाँ हमें दो तो रूम का फ्लैट नहीं एक रूम का फ्लैट नहीं बीमार हो जाओगे तो हो जाएगा दो तो रूम का फ्लैट भी हम डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे कर दो पड़े रहे तो क्या करते हो गया दो ही रूम रहोग एक स्वप्न एक जागरूक आएंगे ही नहीं जैसे आने लगे जागरूक तुरंत इंजेक्शन दे देंगे फिर पड़ गया वहीं दो तुम रहना बया फिर भगवान ने तीन दिया था एक छीन लिया बीमारी के बहाने हाँ किसी की तो नींद आती ही नहीं और उनकी तो हर कुछ है उनको भी दो ही रह गया जागर कर सप्ली रह जाते दिवा सफर देखते रहेगा बैठे बैठे नींद नहीं आती है ऐसी क्या हो जाते हैं लोगों की तो लेकिन है तीन दिया है पक्का सबको जन्म से तीन अनुभव में आ रहा है त्रयावसता राजा का जैसा पूर्व में उसका अपना मकान आदि होते हैं उसी प्रकार से उसका जीव जो प्रवेश किया है उसके तीन मकान के कमरे के समान तीन कमरे है समझो निवास स्थान है समझो कौन से कौन से